श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग परिशिष्ट श्री रामकृष्ण देव का मानव भाव श्री रामकृष्ण देव की योग विभूतियों की बातों को सुनकर ही साधारण लोगों की उनके प्रति भक्ति भगवान श्री रामकृष्ण देव के देव भाव के संबंध में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं बहुत से लोगों के विश्वास श्रद्धा तथा निर्भरता का कारण अनुसंधान करने पर विदित होता है कि श्री रामकृष्ण देव की योग विभूतियां ही इसके मूल में विद्यमान हैं तुम क्यों उन्हें मानते हो इस प्रश्न के उत्तर में लोग प्रायः यही कहते हैं कि भागीरथी के तट पर दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव बहुत दूर पर घटने वाली घटनाओं को देख लेते थे स्पर्श के द्वारा दुसाध्य व्याधियों से कभी लोगों को मुक्त कर दिया करते थे देवताओं के साथ भी उनकी सदा ही बातचीत हुआ करती थी तथा उनकी वाणी इतनी अमोघ थी कि उनके श्रीमुख से जब कभी कोई असंभव बात भी निकल जाती तो उस समय बाह्य प्रकृति की घटनाएं भी ठीक उसी प्रकार परिवर्तित तथा नियंत्रित हो जाया करती थी दृष्टांत स्वरूप यह कहा जा सकता है कि राज की आज्ञा से प्राण प्राणदंड होने वाले व्यक्ति को भी उनकी कृपा कणिका तथा आशीर्वाद के स्वरूप आसन्न मृत्यु से न केवल छुटकारा ही मिला अभी तो विशेष सम्मानित होते हुए भी देखा गया है अथवा केवल लाल फूल खिलने वाले पौधे में सफ़ेद फूल खिलते हुए भी लोगों ने देखा है अथवा कोई कहते हैं कि श्री राम कृष्णदेव सबके मन की बात जान जाते थे उनकी तीक्ष्ण दृष्टि प्रत्येक मानव शरीर के स्थूल आवरण को भेद कर उसके मानसिक चिंतन बनावट तथा यहाँ तक कि उसकी प्रवृत्तियों को भी देख लेती थी उनके कोमल हस्त के स्पर्श मात्र से चंचल चित्त भक्तगण की आँखों के समक्ष उनकी इष्टमूर्ति आदि का आविर्भाव होने लगता था अथवा उन्हें गहरा ध्यान लगने लगता एवं अधिकारी विशेष के लिए निर्विकल्प समाधि का द्वार तक उन्मुक्त हो जाता था कोई कोई यह भी कहते हैं क्यों उन्हें मानता हूँ या नहीं जानता परंतु उनमें ज्ञान और प्रेम का एक ऐसा अपूर्व और साथ ही सर्वांग पूर्ण आदर्श मैंने देखा है जैसा किसी जीवित या परिचित मनुष्य की तो कौन कहे वेद पुराणादि में वर्णित जगत पूज्य आदर्श महापुरुषों में भी, भी नहीं पाया जाता ये महापुरुष भी मेरी आंखों में उनकी अपेक्षाहीन प्रभ हो जाते हैं यह मेरे मन की भ्रांति है अथवा अन्य कुछ कह नहीं सकता किंतु मेरी आँखें उसी उज्ज्वल प्रभा में चकाचौंध हो गई है तथा मन उनके प्रेम में सदा के लिए मग्न हो चुका है अब उसको वहाँ से लौटाने का प्रयास करने पर भी वह लौटता नहीं है समझाने पर भी वह समझना नहीं चाहता ज्ञान युक्ति तर्क पता नहीं किधर बह गए हैं बस केवल इतना ही मैं कह सकता हूँ कि दास हूँ तुम्हारा जन्म जन्म का मैं गति में तुम्हारी नहीं जानता हूँ अपनी गति वह भी नहीं कौन चाहता भी है जानने को भुक्ति मुक्ति भक्ति आदि जितने हैं जब तब साधन भजन सब आज्ञा से तुम्हारे ही दूर मैंने कर दिए हैं एकमात्र आशा पहचान की है लगी हुई इससे भी करो पार अतः यह स्पष्ट है कि विशेषोक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी साधारण लोग स्थूल बाह्य विभूति अथवा सूक्ष्म मानसिक विभूति के कारण ही उनके प्रति भक्ति विश्वास करते हैं तथा उन पर निर्भर रहते हैं स्थूल दृष्टि संपन्न मानवों की यह धारणा है कि श्री रामकृष्ण देव को मानने से उनके रोग आदि दूर हो जाएंगे अथवा संकट विपत्ति आदि के समय बाह्य घटनाएं भी उनके अनुकूल ही नियंत्रित होती रहेंगी स्पष्टतया स्वीकार न करने पर भी उनके भीतर इस प्रकार की स्वार्थ परायणता का स्रोत प्रवाहित हो रहा है यह अनायास ही अनुभव किया जा सकता है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कुछ एक सूक्ष्म दृष्टि सम्पन्न मानव श्री रामकृष्ण देव को इसलिए मानते हैं कि उनकी कृपा से उन्हें दूरदर्शनादि विभूति की प्राप्ति होगी तथा उनके लीला सहचर होकर वे भी गोलोक आदि स्थानों में निवास कर सकेंगे अथवा उन्हें मानने का यह भी कारण है कि उससे कुछ अधिक समुन्नत दृष्टि प्राप्त होने पर समाधिस्थ हो उन्हें जरा जन्म आदि बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी अतः यह भी सहज ही हृदयंगम किया जा सकता है कि इस प्रकार अपने स्वार्थ सिद्धि की भावना ही उनके विश्वास के मूल में निहित है